श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वजन वियोग श्री रामकृष्ण देव के भाई रामेश्वर जी का पूजक पद ग्रहण अक्षय के निधन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के मध्यम अग्रज श्रीयुक्त रामेश्वर जी भट्टाचार्य जी ने दक्षिणेश्वर में श्री राधा गोविंद जी का पुजारी पद ग्रहण किया था किंतु उन्हीं को गृहस्थी की भी देखभाल करनी पड़ती थी इसलिए सब समय वे दक्षिणेश्वर नहीं रह पाते थे विश्वासी व्यक्ति पर उस कार्य का भार सौंप बीच बीच में वे कामार पुकुर चले जाया करते थे सुना जाता है कि श्री रामचंद्र चट्टोपाध्याय तथा दीनानाथ नामक एक व्यक्ति उनके स्थलाभिषिक्त होकर उस कार्य को संपन्न करते थे अक्षय के देहावसान के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव को सांस लेकर श्री मथुर बाबू ने अपनी जमींदारी तथा गुरुगृह की यात्रा की थी श्री रामकृष्ण देव के मन से अक्षय के निधन के कष्ट को प्रसमित करने के निमित्त ही संभवतः उन्होंने यह उपाय अवलंबन किया था क्योंकि परम भक्त मथुर बाबू जैसे सभी विषयों में साक्षात देवता बुद्धि से एक ओर श्री रामकृष्ण देव के अनुगत होकर चलते थे दूसरी ओर ठीक उसी प्रकार सांसारिक विषयों में उन्हें अनभिज्ञ बालक जैसे मानकर सब प्रकार से उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे मथुर बाबू की जमींदारी के क्षेत्रों में एक स्थान पर ग्रामवासी स्त्री पुरुषों की दुर्दशा तथा अर्थाभाव को देखकर श्री रामकृष्ण देव अत्यंत दुखित हुए तथा उनको आमंत्रित कर मथुर बाबू के द्वारा उन्हें सिर पर अच्छी तरह से लगाने के लिए तेल एक एक नवीन वस्त्र तथा पेट भरकर भोजन प्रदान कराया था हृदय के कथनानुसार यह घटना राणा घाट के निकटवर्ती कलाई घाटी नामक स्थान में हुई थी मथुर बाबू उस समय श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर नाव पर चूर्णी नदी की नहर में भ्रमण कर रहे थे हृदय से हमने सुना है कि सात सातछीरा के निकट सोने बेड़े गांव मथुर बाबू का पैतृक स्थान था उस गांव के समीपवर्ती सभी गांव मथुर बाबू की जमींदारी के अंतर्गत थे श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर मथुर बाबू वहाँ गए थे वहाँ से मथुर बाबू का गुरुगृह अधिक दूर नहीं था जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर तब गुरुवंश के लोगों के बीच आपस में विवाद चल रहा था उस विवाद की मीमांसा के लिए मथुर बाबू को उन लोगों ने आमंत्रित किया था वह गांव ताला मागरों के नाम से प्रसिद्ध था श्री रामकृष्ण देव तथा हृदय को अपने हाथी पर बैठा मथुर बाबू वहां ले गए थे तथा स्वयं पालकी पर चढ़ कर गए थे हृदय कहता था कि रास्ता खराब होने के कारण जाते समय श्रीयुक्त मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव को पालकी पर चढ़कर वहां ले गए थे तथा स्वयं हाथी पर सवार होकर गए थे तथा गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के कुतूहल निवारणार्थ कभी कभी उनको हाथी पर बैठाया था मथुर बाबू के गुरुपुत्रों की श्रद्धापूर्वक परिचर्या में वहां कुछ सप्ताह रहकर श्री रामकृष्ण देव पुनः दक्षिणेश्वर वापस आ गए बाबू के के स्थान स्थान तथा गुरु का दर्शन कर लौटने कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव को लेकर कलकत्ते के कलुटोला नामक मोहल्ले में एक विशेष घटना हुई थी उस मोहल्ले के निवासी उस श्री कालीनाथ दत्त या धर के घर पर हरिसभा का अधिवेशन होता था आमंत्रित होकर श्री रामकृष्ण देव वहां उपस्थित हुए थे तथा भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए स्थापित आसन पर जापराजे थे उस घटना का विस्तृत विवरण हमने अन्यत्र किया है उसके कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव के श्री नवद्वीप धाम दर्शन करने की अभिलाषा होने पर मथुर बाबू उन्हें साथ लेकर कालना नवदीप आदि स्थानों में गए थे कालना में जाकर भगवान दास बाबा जी नामक एक सिद्ध भक्त के साथ श्री रामकृष्ण देव का किस प्रकार मिलन हुआ था तथा नवदीप में उपस्थित होकर उन्हें किस तरह अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ था इसका भी उल्लेख अन्यत्र किया गया है संभवतः बंगला सन बारह सन 1870 सौ ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव उन पुनीत स्थानों के दर्शन करने गए थे नवद्वीप के समीप गंगा जी के किनारे की रेतीली जमीन पर से जाते समय श्री रामकृष्ण देव को जैसा गंभीर भाव भावावेश हुआ था नवद्वीप में उपस्थित होकर वैसा नहीं हुआ था मथुर बाबू आदि के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि श्री चैतन्य देव का लीला स्थान पुराना नवद्वीप गंगा में डूब गया है जहाँ उनकी विभिन्न लीलाएँ हुई थीं वे स्थान उस रेतीली भूमि में विद्यमान थे इसीलिए उस स्थान पर उन्हें गहरा भाव हुआ था। लगातार 14 वर्ष तक श्री राम देव की सेवा में सर्वात्मान कर मथुर बाबू का अंतकरण उस समय कहाँ तक निष्काम बन चुका था इसके दृष्टान्त स्वरूप हृदय ने एक घटना का वर्णन किया था पाठकों के लिए यहां पर उसका उल्लेख असंगत न होगा किसी समय मथुर बाबू के शरीर में किसी विशेष संधि स्थल पर फोड़ा हो जाने से वे ग्रस्त हो गए थे उस समय श्री देव के दर्शन के निमित्त उनके अत्यंत आग्रह को देखकर कर हृदय ने श्री कृष्ण देव से उस विषय को निवेदित किया सुनकर श्री कृष्ण देव बोले मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा मेरे अंदर उसका फोड़ा ठीक करने की सामर्थ्य कहाँ है श्री रामकृष्ण देव के न जाने से मथुर बाबू बारम्बार उनके समीप आदमी भेजकर कातर प्रार्थना करने लगे उसकी उस प्रकार की व्याकुलता देखकर श्री रामकृष्ण देव को वहाँ जाना पड़ा श्री रामकृष्ण देव के उपस्थित होने पर मथुर बाबू के आनंद की सीमा न रही वे अत्यंत कष्ट के साथ उठे तथा तकिए के सहारे बैठकर बोले बाबा मुझे थोड़ी सी अपनी पदरज प्रदान कीजिए श्री राम कृष्णदेव ने कहा मेरी पद लेकर क्या करोगे उससे तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा यह बात सुनकर मथुर बाबू बोले बाबा क्या मैं ऐसा हूं कि अपने फोड़े को ठीक करने के निमित्त आपकी पद रज मांग रहा हूँ उसके लिए तो डॉक्टर मौजूद है भव सागर पार होने की आकांक्षा से ही मैं आपके श्री चरणों की रज की प्रार्थना कर रहा हूँ इस बात को सुनते ही श्री रामकृष्ण देव भावा विष्ट हो गए उस समय उनके श्रीचरणों में मस्तक टेक कर मथुर बाबू ने अपने को कितार से अनुभव किया उनके नेत्रों से आनंदाश्रू प्रवाहित होने लगे